स्मरण सबको यथावत जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा प्रेमी सज्जनों पेट के मंत्र हमें जीवन जीने की शैली बताते हैं इस संसार में कैसे रहें, क्या क्या करें किस तरह से विचार करें इससे कि हम सबकी उन्नति हो बाधाएं ना हो कम हो हमारी भी उन्नति हो अन्यों की भी उन्नति हो हम सुख शांति से कैसे इस संसार में रह सकें ईत के अलग अलग मंत्रों में अलग अलग तरह से अलग अलग बातें हमारे लिए निर्देश की गई हैं आज के मंत्र में मनुष्यों के द्वारा क्या प्रार्थना की जानी चाहिए वो किस तरह की प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसी प्रार्थना क्यों करनी चाहिए परमात्मा किस स्वरूप वाला है किस तरह के स्वभाव वाला है ये कुछ वर्णन किया गया है आज का ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इक्यावनवें सूक्त का आठवां मंत्र है और इस मंत्र की व्याख्या महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश में की है और वहां ये चौदहवें क्रम पर है मंत्र है विजया निहार ये चल वो बहिष्मते रहा शाशत व्रता शाकी यजमानस्य चोदिता विश्वत्ता ते सधमा देशु परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है जी जानीए आप जानिए किनको आर्यान श्रेष्ठ व्यक्तियों को जो गतिशील हैं जो प्रगतिशील हैं जो उन्नति कर रहे हैं ज्ञान की वृद्धि सुख शांति की वृद्धि सुविधाओं की वृद्धि लोगों के कष्टों का निवारण इन सब जो कामों में लगे हैं वे आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं तो हे परमात्मा आप आर्यान विजानी ही आर्यों को जानिए ये आर्य हैं। और किनको जानिए ये चस्य जा वह और जो दस्य दस्यु लोग हैं दस्यु उन्हें कहते हैं जो खीण करते हैं हानि करते हैं बाधा खड़ी करते हैं दस्यु अपने स्वार्थ के लिए अपनी वृद्धि के लिए तो प्रयत्नशील होता है अपनी वृद्धि के लिए आर्य आर्यश्रेष्ठ व्यक्ति भी प्रयत्नशील होता है लेकिन जो अपनी वृद्धि करते हुए दूसरों का क्षय करते हैं दूसरों की हानि करते हैं वो दस्यु कहलाते हैं तो एक वो है जो विद्या धर्म शांति की वृद्धि कर रहे हैं सुख की वृद्धि कर रहे हैं अपने भी और दूसरों की भी वो श्रेष्ठ बहन और दूसरे वो व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी वृद्धि के लिए दूसरों की हानि करने में लगे हैं वो दस्यु तो परमात्मा विजानी ही आर्यान ये चस्य वह जो आर्य हैं और जो दस्यु हैं उन्हें आप जानिए मनुष्य लोग प्रार्थना कर रहे हैं मनुष्यों के मुख से ये प्रार्थना करवाई जा रही है जो इस प्रार्थना को कर रहा है वो स्वयं इस बात को जान रहा है कुछ आर्य होते हैं कुछ दस्यु होते हैं कुछ श्रेष्ठ होते हैं कुछ दुष्ट होते हैं मनुष्यों का वर्गीकरण इस दो ही तरीके से मुख्य रूप से होता है बाकी जो भेद समाज के अंदर कल्पित कर लिए गए हैं जो अनावश्यक है हानिकारक है उनका समर्थन वेद नहीं करता है वेद भी विभाजन तो करता है लेकिन आर्य और दस्यु के रूप में श्रेष्ठ और दुष्ट के रूप में इस तरह की बात नहीं करता कि सब मनुष्य समान हैं एक जैसे हैं सब मनुष्य हैं मौलिक रूप से सब समान हैं किंतु अपने अपने आचरणों से अपने कर्मों से अपनी योग्यता से उनमें भेद होता है ये भी सत्य है मनुष्य को हम मनुष्य समझें लेकिन वहां यथा योग्य भी हमें देखना होता है तो ये धार्मिक व्यक्ति लोगों को कैसे देखे ये आर्य है और ये दस्यु है ये श्रेष्ठ है ये दुष्ट है ये अच्छा है ये बुरा है इस दृष्टि से धार्मिक व्यक्ति को सबको देखना चाहिए क्योंकि तो इसके देखने से उनका व्यवहार भी निर्भर करता है हम अच्छे व्यक्तियों को भी दुष्ट समझने लगें और दुष्ट व्यक्तियों को अच्छा समझने लगे तो हमारा व्यवहार बदल जाएगा बदलता ही है और इससे समाज की हानि होती है राष्ट्र की विश्व की हानि होती है तो ये प्रार्थना करने वाला आर्य को और दस्यु को अलग अलग जान रहा है मान रहा है स्वीकार कर रहा है पता है उसे ये अलग अलग है अब परमात्मा को कह रहा है हे परमात्मा आप भी इनको अलग अलग जानो परमात्मा तो जानता ही है परमात्मा तो सर्वज्ञ है वो हमारी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से जानता है ये अच्छा है ये बुरा है हम अपनी अज्ञानता से किसी अच्छे को बुरा भी समझ लेते हैं और बुरे को अच्छा भी समझ लेते हैं लेकिन परमात्मा तो ठीक ठीक जानता ही है बस उसी बात को ये एक धार्मिक व्यक्ति इस ढंग से कह रहा है कामना के रूप में कि परमात्मा आप आर्यो को और दस्यों को अलग अलग जानते हो आप जानिए ऐसा ही जानिए मुझे समझ में आ गया कि आपको भी ऐसा ही जानना चाहिए यह भेद करना चाहिए तो धार्मिक व्यक्ति ऐसी धारा में बह जाता है कि ईश्वर की दृष्टि में सब आत्माएं है समान हैं ईश्वर सबके साथ समान व्यवहार करता है ईश्वर को सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए इस समानता ही सबसे बड़ा धर्म है एक स्तर पर मूलभूत समानता होते हुए भी इनमें योग्यता आचरण की भिन्नता है और परमात्मा एक दृष्टि से सबको अपना पुत्र समझते हुए भी योग्यता और कर्मों के अनुसार उनको भिन्न समझता है और वो समझना चाहिए हमें भी समझना चाहिए और हमें ये कामना करनी चाहिए परमात्मा भी ये भेद रखे कि ये श्रेष्ठ है और ये दुष्ट है ऐसा ही वो जानता रहे इस कामना में एक धार्मिक व्यक्ति अपने को भी साथ में लेके चलता है कि मैं यदि लोगों की हानि कर रहा हूं तो मुझे भी परमात्मा दस्यु के रूप में ही जाने मैं यदि अच्छे कर्म कर रहा हूं तो परमात्मा मुझे अच्छा ही जाने मैं परमात्मा का स्मरण करता हूं नाम लेता हूं लेकिन लोगों की हानि करता हूं और यह सोचो कि परमात्मा मेरे को अच्छा ही व्यक्ति समझे ये वेतका संदेश नहीं है जो प्रगति में लगा है उन्नति में लगा है अपनी और अन्यों की वो श्रेष्ठ है और परमात्मा उनको श्रेष्ठ जानता है परमात्मा श्रेष्ठ जाने और जो अपनी उन्नति के लिए दूसरों की हानि कर रहा है वो दस्यु है वो दुष्ट है परमात्मा उन सब को, मैं हूं तो मैं भी उसको दस्यु ही जाने और उपयुक्त तो व्यवहार करें यह एक न्याय की बात है तो परमात्मा से प्रार्थना की गई बिजानी ही आर्यान ये चदस्यवा ये प्रार्थना हम हर बड़े से भी कर सकते हैं हम राजा से भी यही प्रार्थना कर सकते हैं हम अधिकारी से भी यही प्रार्थना कर सकते हैं करनी चाहिए कि जो अच्छे हैं उनको आप अच्छा जानिए जो बुरे हैं उनको बुरा जानिए जो मेहनती हैं उनको मेहनती समझिए जो कामचोर है उनको कामचोर समझिए अनेक बार ये भावनाएं होने लगती हैं। ये कामचोर है इसकी बात अधिकारी तक ना जाए तो अच्छा है मैं क्यों बीच में पढ़ू नहीं अधिकारी को जानना चाहिए ये कार्य कर रहा है और ये कार्य नहीं कर रहा है राजा को न्यायाधीश को अधिकारी को पता होना चाहिए अच्छे और बुरे का तो एक धार्मिक के मन में यह भावना होनी चाहिए ये कोई भेद की भावना नहीं है किसी को गलत दृष्टि से देखना नहीं है यथावत देखना है ये उचित व्यवहार है तो बिजानी ही आर्यान ये चाहिस्मते ऐसे व्यक्ति जो अच्छे कार्यों में बाधाएं डालते हैं परोपकार के कार्यों में बाधाएं डालते हैं सच्चन धर्मात्मा व्यक्ति जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं परोपकार के कार्य करते हैं उसमें जो विघ्न डालते हैं ऐसे व्यक्तियों को क्या करो जानो और उनके लिए क्या करो ताकि रंधया उनको रांध दो पका दो नष्ट कर दो दुष्ट व्यक्ति हैं जो दस्यु हैं उनको नष्ट कर दो ये वेद का संदेश है ऐसा हमने मन में भाव रखना चाहिए अनेक बार समानता के भाव में और तथाकथित धार्मिकता के भाव में हम ये सोचने लगते हैं कि दुष्टों को रोका टोका ना जाए उनको बाधित ना किया जाए उनको दंड देते हुए हमें कष्ट लगने लगता है कि हमें जैसे इनको बाधित कर रहे हैं पीड़ित कर रहे हैं ये धार्मिक वृत्ति नहीं है क्योंकि दुष्ट व्यक्ति दुष्टता कर रहा है तो अनेक धार्मिकों की हानि कर रहा है अशांति फैला रहा है उसको नियंत्रित करना ही है हम उस दुष्ट व्यक्ति की प्रगति में बाधा नहीं खड़ी कर रहे हैं वो यदि शांति से रहते हुए अपनी प्रगति करता है तो करे उसको कोई बाधा नहीं लेकिन यदि वो अन्य सज्जनों की उन्नति में बाधा डालता है शांति में बाधा डालता है तो उसे रोका जाना चाहिए दंड व्यवस्था होनी चाहिए तो परमात्मा को भी कह रहे हैं परमात्मा आप इनको नष्ट कीजिए परमात्मा उनको नष्ट करता है परमात्मा का यह स्वभाव है उनको उनके कर्मों का फल देता है राजा आदि व्यवस्था से भी यह होता है होना चाहिए तो रंधया कंधने का एक अर्थ पकाना भी होता है एक अच्छे अर्थ में भी होता है एक नष्ट करने अर्थ में भी होता है एक अच्छे अर्थ में जब पकाना होता है परिपक्व करो ये जो दुष्ट व्यक्ति हैं जो दूसरों की हानि कर रहे हैं दस्यु हैं ये भी अंदर से परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि हमें कैसा आचरण करना है केवल अपने स्वार्थ के लिए लगे हैं वो परिपक्व होंगे कैसे तो उनको शासक उनका शासन करते हुए उनको निर्देश करते हुए उनको अनुशासन में रखते हुए रंधया कैसे लोगों को एक और विशेषण दिया अब व्रतान जिनका अपना व्रत नहीं है जो व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे व्रत का मुझे अपनी उन्नति दूसरों की बाधा न करते हुए करनी है मुझे अपना रास्ता ऐसे चलना है कि मेरे चलने से दूसरों को बाधा ना हो दूसरे भी चलें रास्ते पर मैं भी चलू ये व्रत है जैसे मार्ग पर हमारे यहां पर हमारे देश में बाई तरफ चलते हैं ये एक व्रत है मैं बाई तरफ चलूंगा क्योंकि कहीं भी चलने से दाई तरफ चलने से अन्यों को बाधा होती है ये सबके लिए सुविधाजनक है अनुकूल है कि सब एक ही तरफ जाने वाले एक तरफ आने वाले एक तरफ इसी तरह मार्ग पर चलने के बहुत से नियम हैं ये नियम ही व्रत हैं। जहां रुकना है वहां रुकें, जहां चलना है वहां चलें, ये व्रत हैं हमारे ऐसे ही ये जीवन यात्रा चल रही है इस शरीर में हम यात्रा चला रहे हैं जीवन जी रहे हैं और इसमें हमारे साथ में बहुत लोग हैं तो हमारी ये गति हमारी ये यात्रा ऐसी हो कि दूसरों की हानि ना करे ये व्रत जिनका है वो तो व्रती हैं, लेकिन जो अव्रति हैं, जो व्रत का पालन नहीं करते रास्ते में कहीं भी कैसे भी जाएंगे कहीं भी मुड़ जाएंगे बिना संकेत दिए तो दुर्घटनाएं होंगी उसको भी बाधा अन्यों को भी बाधा ऐसे अव्रतियों को अब यहां समान व्यवहार नहीं होगा जो मार्ग पर व्रत पूर्वक चल रहे हैं उनको कोई बाधा नहीं उनको जाने दिया जाएगा लेकिन जो आवृति हैं जो ठीक नहीं चल रहे हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए उनके साथ व्रतियों जैसा व्यवहार नहीं होगा तो उनको कैसे नियंत्रित करें उसके कहा ए अव्रत हैं इनको शासक इनका शासन करते हुए शासन कीजिए इनका शासन करना ही होता है और इनका शासन करते हुए किस तरह से व्यवस्था होगी तो मैं श्री दयानंद ने व्याख्या में तीन बातें लिखी तीनों तरह से हो सकता है इन दुष्टों को नष्ट कर दें यानी जान से मार दें ऐसा नहीं वो कभी आवश्यक हो तो वो भी किया जाता है वो तो तीन व्यवस्थाएं दी इनका शासन करो और उसमें दंड देना भी सम्मिलित है उनको सिखाना समझाना दंड देना ये सब शासन के अंतर्गत आते हैं क्यों करो ऐसा कि जिससे वे भी शिक्षा युक्त होके शिष्ट हो उनको सिखाएं दंड दें जिससे वो भी शिक्षा से युक्त हो जाए वो सीख जाए और शिष्ट बन जाए शालीन बन जाए सभ्य बन जाए श्रेष्ठ बन जाए आर्य बन जाए को नष्ट करने उनको शासित करने का प्रयोजन उन्हें कष्ट देना नहीं है उन्हें दुखी करना नहीं है उनको शिक्षा देना है जिससे कि वो शिष्ट बन जाए वो भी व्रत वाले बन जाए और दूसरों की बाधा ना करते हुए अपनी उन्नति करें यह श्रेष्ठ भावना से यह कहा जा रहा है दूसरा उन्होंने बात रखी यदि वो सुधरते नहीं है दुष्टता करते ही जा रहे हैं तो क्या अथवा उनका प्राणांत तो हो जाए ये शरीर ही छूट जाए प्राण छूट जाए उनको जान से भी मारा जा सकता है इसका भी वेद ने संकेत दे दिया है निर्देश कर दिया है समाज में ये बहुत चर्चा चलती रहती है मृत्युदंड हो या ना हो वेद मृत्युदंड को स्वीकार करता है इनको जो कि सिखाने पर भी नहीं सीखते और जो समाज के लिए अत्यंत हानिकारक हो गए हैं श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए अत्यंत हानिकारक हो गए हैं उनको और ऐसा करके हम उस आत्मा को परमात्मा के वश में कर देते हैं अब आगे परमात्मा उसका निर्णय करेगा उसको अलग शरीर प्रदान करेगा मनुष्य के अतिरिक्त शरीरों में उसको जन्म देगा तो प्राणांत भी किया जा सकता है ये भी एक तरीका है हम शिक्षा दे दें वो शिष्ट हो जाए और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिए ये सबसे अच्छी बात है ये किया जा सकता है किया जाना चाहिए लेकिन यदि कोई ऐसा नहीं है और सीख ही नहीं रहा है हानि ही करता जा रहा है तो प्राणांत भी किया जा सकता है उसके लिए ऐसा शासन ऐसा दंड होना चाहिए ये दूसरा छोर है लेकिन जो सिखाने से सीख भी नहीं रहे हैं और इतने दुष्ट भी नहीं है कि उनको मृत्युदंड दिया जाए प्राणांत किया जाए बीच के हैं उसके लिए तीसरी व्यवस्था दी कि हवारे वश में ही रहे ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको श्रेष्ठ जनों के साथ में रख दिया जाता है उनके साथ में रहे अकेले रहते हैं तो वो दुष्टता करते हैं संभाल नहीं पाते अपने को लेकिन वो सुधर सकते हैं वो ऐसे व्यक्तियों को जिनकी थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति है लेकिन सुधर सकते हैं उनको अच्छे लोगों के साथ में रखा जाए उनके वश में कर दिया जाए भाई इनके पास में आपको रहना है इनके अनुसार आपको चलना है ये भी एक तरीका है ये बीच वाला तरीका है लेकिन शासन अवश्य होगा तो हे परमात्मा विजानी ही आर्यन ये सदस्य श्रेष्ठ और दुष्टों को दोनों को आप जानिए और जो वृद्धि करने वालों में हानि पैदा करते हैं उनको और अव्रतों को शासन करते हुए उनको नष्ट कीजिए उनको शिक्षित कीजिए उनकी व्यवस्था कीजिए प्रार्थना हमें पुरुषार्थ पूर्वक ही करनी है हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही आचरण करना है जितनी सामर्थ्य है हमें ऐसा ही व्यवहार करना है और जब हमारे सामर्थ्य से आगे की बात होती है तो हम शासक को राजा को यह निवेदन करते हैं व्यवस्थापक को करते हैं और अंत में परमात्मा को भी यही प्रार्थना करते हैं। आगे कहा शाकी भव यजमानस्य चोदिता ये परमात्मा आप शक्ति को देने वाले बन जाएं। ये जो ऊपर व्यवहार बताया इसको करते हुए हमें शक्ति प्राप्त होगी यदि हम ये व्यवहार नहीं करते हैं तो हम दुर्बल बनेंगे दुष्टों को दंड नहीं होगा तो हम दुर्बल बनेंगे हानि होगी तो इस व्यवस्था के अंतर्गत शाकी हवा हमारे लिए शक्तिशाली हो जाइए जिससे हमारा बल बढ़ जाए और आप कैसे हैं परमात्मा यजमान से चोदिता जो यजन करते हैं यज्ञ करते हैं श्रेष्ठ कर्म करते हैं परोपकार का काम करते हैं उनको प्रेरित करने वाले हैं उनको आप इसी प्रकार प्रेरित करते रहिए दुष्ट व्यक्तियों को अव्रतियों को तो शासित करके क्षीण कीजिए नियंत्रित कीजिए और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको प्रेरित कीजिए आप ऐसा ही करते हैं, जिससे कि मैं क्या करूं मेरी कैसी कामना हो तो विश्व इत्ता विश्वेत्ता ते इन समस्त कर्मों को ते आपकी आज्ञा के अनुसार सधमादेश ये सुख के स्थान में जिसमें हम साथ साथ रह करके सुखी होते हैं उसकी चाकना मैं कामना करता रहा यहां कुछ बातें कुछ शब्द बहुत ध्यान देने योग्य हैं। ये जो प्रार्थना करने वाला है ये किस स्थिति की प्रार्थना कर रहा है किस स्थिति में रह करके प्रार्थना कर रहा है दुष्टों को नष्ट करने की शासित करने की दंड देने की भी बात कर रहा है तो किस लिए और किस स्थिति में कर रहा है इसके लिए एक शब्द है सधमाद सधमादेश ऐसा स्थान जहां हम साथ साथ रहते हुए प्रसन्न होते हैं उसको सधमाद कहते हैं स्वयं मुदित नहीं होना है स्वयं अपने सुख के लिए नहीं की जा रही है यह बात साथ साथ रहते हुए हम सुखी बने हम सब साथ रहते हैं साथ में रहना ही है हमें अकेले नहीं रह सकते तो साथ रहते हुए और हम प्रसन्न रह सके सब मिल करके हम सब मिलकर के सुखी रह सके उसके लिए ये प्रार्थना की जा रही है ये प्रभु हम आपकी आज्ञा के अनुसार आचरण कर लें हम ऐसी कामना करते हैं और ये जो मैं कामना कर रहा हूं कि दस्यों को आप दंड दीजिए आर्यों श्रेष्ठों को आप प्रेरणा कीजिए प्रार्थना हमारे साथ साथ सुखी रहने के लिए आवश्यक है यह हर आत्मा चाहता है हर मनुष्य चाहता है कि हम साथ साथ प्रसन्नतापूर्वक रहें, ये सदमाद बन जाए यह भूमि और जहां ऐसा होता है वो स्वर्ग है हम इसी तरफ तो प्रयत्नशील हैं और हमारे साथ साथ रहते हुए सुखी होने में यदि कोई बाधा करता है यदि कोई हिंसा करता है यदि कोई साथ साथ न रहते हुए अकेले सुखी सुखी रहना चाहता है केवल अपने सुख के लिए सोच रहा है तो वो दस्यु की श्रेणी में आएगा और उसे हमें नियंत्रित करना है करना चाहिए संसार में रहने के लिए एक सूत्र दिया गया है। ये सोचे कि मैं अकेले सुखी रह लूंगा तो ये संभव नहीं है साथ में रहना होगा और साथ में रहते हुए कोई ये सोचे कि मैं अपना सुख लेता रहूं सबके साथ में रहते हुए बस अपना हित साधता रहूं ये भी नहीं हो सकता प्रवृत्ति व्यक्ति के मन में जाग जाती है स्वार्थ की प्रवृति वो औरों के साथ इसलिए रहता है जिससे कि उसका स्वार्थ सिद्ध हो जब तक स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक रहेगा तब तक सब कुछ मोटे तौर पर ठीक करता रहेगा लेकिन दूसरों को सहयोग नहीं करेगा उसकी प्रवृति स्वयं अपने लिए लेने के लिए होती है देने के लिए नहीं होती ऐसा व्यक्ति भी इस संसार में ठीक नहीं रह सकता और ये संसार सदमाद नहीं बन सकता यदि ऐसे व्यक्ति रहेंगे तो साथ, साथ रहना है और सबके साथ साथ सुखी होना है दूसरों को सुखी करते हुए सुखी होना है ये एक बहुत अच्छी आदर्श बात है लेकिन इसके लिए यह हमें करना होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे ही जो सुखी तो रहना चाहते हैं लेकिन दूसरों को सुखी करते हुए सुखी नहीं रहना चाहते वो तो मात्र स्वयं के सुख के लिए दूसरों को दुख देते रहते हैं लेकिन मैं जो ये प्रार्थना कर रहा हूं ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति कह रहा है मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं मैं इस सतमाद को मैं रहते हुए कर रहा हूं सब जनों का सुख हो सबका कल्याण हो मेरा भी हो दूसरों का भी हो और उसके लिए ये दस्यु और श्रेष्ठ दुष्ट और सज्जन ये भेद तो हमें करना ही होगा हमें सतत देखना चाहिए कि सज्जन है ये दुष्ट है दुष्ट है तो उसके साथ ये व्यवहार करना है उसको रोकना है नियंत्रित करना है और जो सज्जन है उनको बढ़ाना है उनको प्रेरित करना है और आगे बढ़े इस संसार में सुखपूर्वक शांतिपूर्वक रहने के लिए सबको उन्नति का अवसर मिले उसके लिए ये आवश्यक है इस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए और दुष्टों को दंड देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए सज्जनों के उत्थान में कोई संकोच नहीं होना चाहिए उनको बढ़ाने में सदा आगे रहना चाहिए ये बात इस मंत्र के अंदर दी गई परमात्मा भी इसी तरह का व्यवहार करता है परमात्मा का सहयोग हमें प्राप्त है हमें भी ऐसा ही करना है और इस सृष्टि को इस संसार को इस पृथ्वी को श्रेष्ठ बनाना है इन भावनाओं को रखते हुए प्रभु का स्मरण करेंगे ओ